जय श्री संकल्प कल्प द्रुम ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरि बो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओम जयते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनु व्यासो यस्कमगल वाग्म ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम पर जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणा प्रवर्ति तो हम बराको तो तर हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवांश्र श्री जातम सह गण रघुनाथ सजीव साधतम साधुधत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणलताश्री विशाखाविता आजान लंबितनकाव भगवत विश्वभरौधधर्मौ वंदे जगत्कुण यगवत्स कुतोपि क्या स्मरन तस् पद संध्यम वंदे गुरी चरणारिंदम निमिणतिरित प्रेम लक्ष्मीभरा साक्षात्कार अखिल मधुरी संपदा संपदा गांी विभ्रमाण उपचितरमितुरीण चरंभ भूया नारी कुचकटा लृति मंगलायो नारायणं नारायण नमस्कृत नरम सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्या तैनुदीर वाचाकुभ्य कृपासीभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुगम सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मेत मदया तुलसी पद्मण की जय पर मंगल श्री संकल्प कल्पद्रुम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आप अर्धबाह दशा में प्रार्थना कर रहे हैं श्री किशोर जी की श्री चरणारन्द मेंशोरी जो कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करें हमारे पास में किम और कदा इन दो शब्दों के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है त्पन्न हो जाने के बाद में आनुगत्य ग्रहण कर लेने के बाद में तीसरी चीज जो है वो कृपा है और उस कृपा को पकड़ने के लिए कृपा को कहीं स्थिर करने के लिए दो शब्द ही हैं किम और कदा किम के द्वारा तीन चीजों का ध्यान कर रहे हैं कि हम जो चीज मांग रहे हैं वो कितनी मूल्यवान है दूसरी चीज का ध्यान कर रहे हैं कि ऐसी मूल्यवान व्यक्ति को कौन व्यक्ति मांग रहा है जिसके पास में कोई साधन नहीं है जिसने कोई साधन नहीं किया और तीसरी बात केवल साधन नहीं किया यही बात नहीं है जो सर्वथा सर्वथा अपराधी तो अपराधी होने पर भी साधन विहीन होने पर भी सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु को मैं मांग रहा हूं क्या ये वस्तु मुझे मिलेगी और कदा का तात्पर्य है हरीबो के मर्ज़ हमारे पास में कोई साधन नहीं है ये केवल आपकी कृपा के द्वारा मिल सकती है आपकी कृपा कब मेरे ऊपर होगी और इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है तो साधन विहीनता है और विकल्प रहितता है इसलिए अत्यंत व्याकुल कि कब आपकी कृपा मिलेगी तो किम और कदा इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए श्री चक्रवर्ती जो रसकों की चक्रवर्ती है उनका नाम ही चक्रवर्ती है रसिक चक्रवर्ती होकर के ही जो विराजमान हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को श्री रूप गोस्वामी जी का पुनर्वतार कहा जाता है उनके पुनर्वतार रूप हैं, ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के रूप में जैसे रूप गोस्वामी जी ही दोबारा अवतरित होकर के हम सभी के साधकों को यह उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण ही कि साधक रूप में जब हो तब श्री प्रिया लाल से कैसे प्रार्थना करोगे बोले इस तरह से प्रार्थना करोगे किम और कदा इन दो चीजों को पकड़ करके प्रार्थना करोगे कि परम दुर्लभ वस्तु को मैं मांग रहा हूं वो मुझे प्राप्त हो और मेरे पास में इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कोई दूसरा विकल्प होता तो चुन लेता दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है ऐसी वस्तु को कृपा करके ऋषि किशोरी जो कब दोगी दूसरा श्लोक है कल पहले श्लोक का बंधन चरण प्रारंभ कर थे दूसरा श्लोक है कि श्रृंगार यान अभिसारिया वीक्ष का यानी चलेन हर सिंह मानयानी संप्राथ्य तर्जन सुधाम भज भल एक अत्यंत अत्यंतरम क्षण है कि श्री श्याम सुंदर के गुणों का गायन करते हुए हे श्री स्वामिनी ये दासी कब आपका श्रृंगार करेगी कांग में कुंडल पहना रही है श्री विशाखा जी श्री रूपमंजरी जी और कह रही है बोल ये कुंडल कृष्ण नाम के समान तेरे काम में सुशोभित होकर के सखे, तेरे हृदय में कृष्ण मिलन की अभिलाषा उत्पन्न हार धारण करा रही है और चरणों ये प्रार्थना कर रही है कि इस हार के समान श्री कृष्ण के रूप गुण माधुर्य तेरे परम प्रिय बनकर के विराजमान हार धारण कराते समय अथवा जैसे ये हार तेरे बक्षल पर विराजमान हो रहा है ऐसे कब प्यारे के बक्षल पर तु हार के समान सुशोभित होगी की भुजाओं में बाजूबंद धारण करा रही हैं और कह रही हैं जैसे बाजूबंद तेरी भुजाओं को बांध रहा है ऐसे कब श्री श्याम सुंदर वे तुझे अपनी भुजपाश में बांधेंगे और तू प्यारे को अपनी भूपाश में बांधेगी हाथ में कंकर देखिये सखी की कितनी मधुरमा है धारण कराया गया है श्रृंगार परंतु श्रृंगार धारण कराते समय प्रत्येक स्टेप के ऊपर प्रत्येक चरण के ऊपर वो श्री प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर से मिलने के लिए जो कंठा है उसको बढ़ाती है श्रृंगार यही धारण कराना नहीं है श्रृंगार धारण कराते कराते श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करना और श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करते हुए शिवप्रिया के हृदय में अत्यंत अत्यंत उत्कंठा बढ़ाना ये लक्ष्य अरे सखी तेरे नूपुर उनकी ध्वनि श्याम सुंदर को कब आकर्षित करेगी और तेरी नूपुर ध्वनि उनसे आकर्षित होकर के श्री श्याम सुंदर कब तेरे पास में पढ़ा देंगे और जैसे नूपुर तेरे चरणों से बढ़े हुए हैं ऐसे कब श्री श्याम सुंदर तेरे चरणों से गिर कर के तेरे चरणों के अधीन होकर के विराजमान होंगे ऐसे एक एक आभूषण को धराते हुए कि प्यारे की श्री अंगगंध तेरी नासका में नथ के समान विराजमान हो तो जितनी भी प्रियागण हैं उनकी मुकदमणि बनकर के विराजमान हो जैसे तेरे मस्तक के ऊपर ये बोरला ये शुरू तेरी महिमा को स्थापित करने वाला है इसी प्रकार श्याम के ऊपर भी तेरा स्वामित्व सर्वदा सर्वदा स्थापित हो ऐसा कहकर के एक एक आभूषण श्री श्याम सुंदर को की प्रीति श्याम सुंदर के गुण श्याम सुंदर की कृष्ण आसक्ति का निरूपण करते हुए विराजमान तो यानी एक परम मधुर सेवा है वो है श्री प्रिया जी का श्रृंगार करना श्री लाल जी का श्रृंगार करना लाल जी को श्रृंगार वैसे भी ज्यादा प्रिय है शास्त्र कहते हैं कि जलधारा धारा प्रिय है शंभु शिव जी को जल की धारा बड़ी प्यारी है जलधारा में स्नान कराना नमस्कार प्रियो भानु सूर्य नमस्कार अभ्युथान उनको अत्यंत अत्यंत प्यारे करते हैं जलधारा प्रिय शिवा शिव जी जलधारा को ज्यादा पसंद करते हैं और अलंकार प्रिय कृष्ण श्री कृष्ण अलंकार प्रिय हो करके विराजमान हैं और मधुमंगल मिठाई के प्यारे हो करके ब्राह्मण जो है ब्राह्मण मधुर प्रिय है मधुर प्रिय हो करके विराजमान हैं तो श्री ठाकुर जी का श्याम सुंदर का श्री प्रिया जी का विशेष रूप से यह स्वरूप है कि वे श्रृंगार को विशेष रूप से पसंद करते हैं तो श्रृंगार सेवा यह परम प्रिय सेवा है ठाकुर जी की रुचि की सेवा है उस रुचि की सेवा को करते हुए किशोरी जी मुझे कब आप अपनी परकर में स्थिति प्रदान करेंगी परिक्रम स्थिति प्रदान करके मैं आपका आपकी श्रृंगार सेवा करूंगी और कहेंगे कि नहीं ये श्रृंगार नहीं ये श्रृंगार ये श्रृंगार नहीं मैं ये आभूषण पहनूंगी कभी अपनी रुचि से कभी हे किशोरी जो आपके रुचि से आपको श्रृंगार धारण कराऊंगी और उस रुचि को बढ़ाने के लिए श्री श्याम सुंदर की जो रुचि है उस तो श्याम सुंदर की रुचि का आपके सामने वर्णन करके कब मैं आपकी सेवा करती हुई विराजमान होंगी श्री लाल जी का श्री प्रिया जी का श्रृंगार ये अपने लिए नहीं है यहां श्री प्रिया जो भी श्रृंगार धारण करेंगी वो श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के लिए श्याम सुंदर जो भी श्रृंगार धारण करेंगे श्रीमदमदन मोहन वो श्री प्रिया जी के लिए धारण करेंगे परस्पर श्रृंगार धारण कराते हुए परस्पर आकर्षण करने के लिए श्रृंगार धारण कराते हुए कब में विराजमान होंगी और सना श्रृंगार धारण कराते समय यह अभिलाषा करूंगी कि श्री लाल मिलकर के कब एक होकर के विराजमान होंगे इस श्रृंगार के द्वारा श्री श्याम सुंदर के हृदय में कैसे प्रीति बढ़ेगी श्याम सुंदर को कैसे या श्रृंगार विशेष विशेष रूप से आकर्षित करते हुए विराजमान होगा तो प्रार्थना करें श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार करके फिर अभिसारे आनी जैसा अवसर है उस अवसर के अनुसार श्रृंगार और अवसर के अनुसार श्रृंगार करके अवसारे आनी हे श्री स्वामी आपको श्री श्याम सुंदर के साथ में के पास में कब अभिसार कराऊंगी श्याम सुंदर ने जिस कुंज का संकेत दिया है उस कुंज को पहले सजाऊंगी और सजा करके उस कुंज में आपका अभिसार कराऊंगी साधक की सेवा में श्री प्रिया का रास मंडल में अभिसार कराना और शाम सुंदर के श्री श्रीहस्त में अपनी स्वामी को समर्पित करना ये दो सेवाएं पराकाष्ठा की सेवाएं, परम गुण सेवा है परम पराकाष्ठा की सेवा है तो यानी अभिमाने अभिनिवेश पूर्वक आपको प्यारे के पास में पहुंचाऊंगी यह कब अवसर होगा हे श्री स्वामी मेरा संकल्प है इस संकल्प द्रुम में कब पुष्प लगेंगे कब फल लगेंगे यह संकल्प कब फलीभूत हो गए होगा तो संकल्प कल्प द्रुव में श्री यथावस्थित अवस्था में बाह्य दशा में जब संसार में स्थित है उस समय संसार के प्रति अनाशक्ति और श्री लीला की कल्पना करते हुए और और इसी प्रकार और अंतर दशा दशा अंतर तीन दशाएं हैं बाह्य दशा में रह रहे संसार में पंत संसार के प्रति अनाशक्ति है रुचि सेवा में लगी हुई है और व्याकुलता बढ़ रही है विरह के कारण अयोग के कारण दशा में योग है और योग प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है शिवप्रिया लाल की सेवा को प्राप्त किया जा रहा है और अंतर दशा में बाह्य किसी वस्तु का स्मरण है ही नहीं वहां सेवा में ही एकमात्र विराजमान है और सेवा में श्री किशोरी जी को सब गुरुजनों से समाज से कहीं अलग हटा करके गोपनीय रूप में श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में श्याम के पास में पहले अभिसार कराना रासमंडल में अभिसार कराना और अभिसार करा करके फिर श्याम सुंदर के श्रीहस्त में अपनी स्वामनी को समर्पित करना ये परमप्रिय पराकाष्ठा की अभिलाषा है और उन्हीं की प्रार्थना कर रहे हैं कर रहे हैं श्री विष्णा चिकुर्दी जी मंजरी स्वरूप में श्रृंगारि हे प्रिय कब आपका श्रृंगार करके भवती अभिसारे आपका अभिसार करा करके श्री प्रातः योगपीठ गुप्त कुंड की या बरसाने में श्री प्रिया जी हैं तो उस समय पीली पोखर पे प्रातकाल जब जावट में है उस समय गुप्त कुंड में और जब बरसाने में है प्रातःपीठ में उस समय श्री पीली पर श्री श्याम सुंदर गोदोहन करके आ चुके हैं सुबह का श्याम सुंदर गोदोहन किया गोदोहन करके सारे सखा गो रस को संभाल करके रखेंगे दूध को संभाल करके रखेंगे पहुंचाते रहेंगे कावर के ऊपर रख रख करके और जाता रहेंगे दूध इतना दूध हो रहा है उसको पहुंचाया जा रही है ये सब सेवकों का काम सेवक करते रहेंगे और श्री श्याम सुंदर गोदोहन दो करने के बाद में आप चुपके से या तो श्री गुप्त कुंड पे आ जाएं और या चुपके से आप बरसाने में श्री पीवी पोखर वहां पर पढ़ा श्री प्रिया जी प्रात काल के समय जल इत्यादि आयन आनयन करने के लिए जो दासी हैं उनके साथ में कहीं किसी प्रकार पधारे और पुष्प चयन करने के बहाने वहां पर पुष्प चयन करने के लिए आई हैं और उस समय प्रात काल सब युव सखीगण एक एकांत में श्री प्रियालाल इन दोनों को मिलन प्राप्त करा करके कर प्रातकालीन आपकी शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान हो प्रातकालीन आरती करें तो प्रातकालीन योग पीठ श्री गुप्तकुंड में मध्यान्हकालीन योग पीठ वो श्री में शाम सुंदर भोजन करके सखाओं से ये कहकर के थोड़ा सा मैं विचरण करने के लिए जा रहा हूं कोई मेरे साथ में आना ऐसा कह करके श्री सोन मधुमंगल दो सखाओं को साथ में लेकर के श्री मधुमंगल को साथ में लेकर के अकेले आए मधुमंगल ढूंढते ढूंढते पीछे से आगे मधुमंगल पीछे से आ जाएंगे और पीछे से आकर के श्री कुसुम सरोवर पर प्रियाजी जहां सूर्य पूजन के लिए पुष्प चयन कर रही हैं वहां पर आकर के श्री प्रिया जी से मिले और फिर शिव प्रिया के साथ में आप श्री राधा कुंड पधारे शिव प्रिया राधा कुंड में आप स्नान आदि करने के लिए पधारी हैं वहां पर स्नान तो धारा रह जाए एक तरफ और शिवप्रिया लाल श्री राधा कुंड के चारों ओर जितनी भी कुंज हैं उन कुंजों में आनंद पूर्वक आप विहार करते हुए और श्री वृंदावन के जो विभिन्न प्रांत हैं उन प्रांतों में वसंत कांत नामक प्रांत में जहां पर वसंत ऋतु ही विराजमान है फिर निदाग सुभग नामक जो वृंदावन का प्रांत है उस निदाग सुभग प्रांत में आप ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए विराजमान हो फिर वर्षा हर्षद जो कुंज है वहां पर पधारें, वहां वर्षा ऋतु का शिव का एक प्रोविंस वृंदावन का एक भाग जहां पर वर्षा ऋतु निरंतर निरंतर निरंत विराजमान है उस वर्षा हर्षद कुंज उनका आस्वादन आप ग्रहण करें फिर शिव बृंदा जी प्रियालाल दोनों को पधरा करके ले जाएं बोले हे वृंदावनाधीश्वरी वृंदावनेश्वर आप दर्शन करें इस समय हम मोड़ नामक कुंज जो है वृंदावन के प्रांत उनमें उस प्रोविंस में हमने प्रवेश कर लिया है शरदाम वहां पर शरतकालीन मल्ल का माधवी के पुष्प खिल हैं, सुंदर रास मंडल सजा हुआ विराजमान है उस शरद का दर्शन करें फिर आप शिशिर सुभद नामक जो स्थान है वहां पर पधारें, वहां पर ठंडी हल्की शीत ऋतु सर्वदा विराजमान है सुहानी शीत ऋतु विराजमान है फिर आप आनंदपूर्वक जो हेमंत सुबह स्थान है वहां पर खूब ठंड है सुंदर सौर रखी हुई है श्रीप्रियालाल आनंदपूर्वक शयन करते हुए विराजमान तो एक काल में ही श्रीमद वृंदावन में सारी ऋतुओं के अंशमी विराजमान हैं और सब ऋतुएं भी सेवा करने के लिए समय उपस्थित हैं पंत बृंदावन के गुणों के कारण ऋतुओं के जो आनंदात्मक पक्ष हैं वो तो प्राप्त हैं पंत बृंदावन में ऋतुओं का जो कष्टकर पक्ष है वो प्राप्त नहीं है श्रीमद् भागवत में एक कलम आई है एक पंक्ति है वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आई उसके लिए श्री शुभदेव जी कह रहे हैं कि सच वृंदावन गुण बसंत एवं लक्ष्य था ग्रीष्म ऋतु यदि प्राणियों को बहुत सुख देने वाली नहीं होती है परंतु श्री वृंदावन के गुण के कारण श्री ग्रीष्म ऋतु भी बसंत की तरह से सुंदर शुभदायी होकर के विराजमान हुई तो ऋतुओं का जो कष्टकर पक्ष है वो वहां पर नहीं है ऋतुओं का सर्वदा सर्वदा शुभ जो पक्ष है वही वहां विशेष रूप से विराजमान ऐसा शिव वृंदावन अपूर्ण से विराजमान हो रहा है वो वृंदावन तो जहां पर शिव वृंदावन सर्वदा सर्वदा शोभा से युक्त है तो अभि सारयामी कब मैं ऋतु के अनुसार आपका श्रृंगार धारण करा करके आपको श्री श्याम सुंदर के पास में ले जाऊंगे और ले जा करके फिर श्याम सुंदर के श्रीहस्त में आपको सौंपूंगी ये दो सेवा अभिसार कराना और श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करना ये दो पराकाष्ठा की सेवाए उनको मैं कब करूंगी तो श्रृंगार यानी पहले तो एक, -एक श्रृंगार धारण करते हुए प्रिया के हृदय में गुदगुदी उत्पन्न करना उल्लास उत्पन्न करना और उपमा के माध्यम से ये कहना कि श्री श्याम सुंदर के आप कंठ हार होकर के या श्याम सुंदर तुम्हारे बक्षस्थल के हार होकर के विराजमान हो इस तरह से प्रिया के हृदय में भाव का उद्दीपन करना विभिन्न लीलाओं का स्मरण कराना उन आभूषणों से संबंधित शिव प्रिया को सजाना प्रिया को सजाते समय भी ऋतु का ध्यान रखना ऋतु के अनुसार जो श्रृंगार है उनको ध्यान रखना यदि पूर्णिमा की रात्रि है तो उस समय शुक्लाभुसार का स्वरूप धारण करके श्वेत जलारी की साड़ी श्वेत हीरा के आभूषण श्वेत पुष्प की माला उनको धारण करा करके आभूषण कराना यदि अमावस्या की रात्रि है तो उस समय शिवप्रिया को नील साटका नीलम के आभूषण नील कमल उनकी माला से सजा करके नील पुष्प उनसे सजा करके अवगुंठन पूर्वक हाथ में दीपक उनको अंचल में शिवप्रिया छिपा करके ले रही हैं और सखीरण उस समय श्री प्रिया को मार्ग बताती हुई कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करके पधार रही हैं तो दो तरह की विशेष रूप से नायिकाएं कभी शुक्लाभिसार का कभी कृष्णा कृष्णाभिसार का उन स्वरूपों में आपको अभिसार कराऊं फिर अन्य अन्य ऋतुओं के अनुसार या लीला के अनुसार विभिन्न रंग विभिन्न श्रृंगार उनको धारण करके श्री प्रिया को कब श्री श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराऊंगी श्रृंगार की सार्थकता श्री श्याम सुंदर के सुख में ही एकमात्र विराजमान है प्रिया के सुख में ही एकमात्र विराजमान है तो अभिसार यानी ये अभिषाद बहुत बड़ी सेवा है पराकाष्ठा की सेवा है अभिषार और रासमंडल में श्याम सुंदर के देणुवाद को सुनकर के अभिसार कराना या योग पीठों में अभिसार कराना प्रातः प्रातकालीन योगपीठ में श्री में गुप्त योगपीठ में श्री योगपीठ में और साय पूर्वोषकालीन योगपीठ में श्रीमदावन योगपीठ में रास में शिव प्रिया को अभिसार कराती हुई मैं विराजमान होंगी दीक्ष कांत बदनम बातचीत करते करते श्याम सुंदर के गुणों का गायन करते हुए जिस समय मैं प्रिया को ले जाऊंगी और एक एकाएक श्री प्रिया श्याम सुंदर का जब दर्शन करेंगे तो दर्शन करते ही श्री प्रिया में अद्भुत रूप से कुटमित भाव प्रकट हो जाता है प्रिया श्याम सुंदर का दर्शन करके श्री प्रिया कांत बनम श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करके परमृत्यु या अंतिम जल्दी से लौट करके चलने लगेंगे बोले अभी सखी रह इस मार्ग से नहीं जानते हैं यहां पर वो चंचल बैठे हैं चल अपन को कोई दूसरे मार्ग से चलें। कोई सखी ये कहे कि मैंने देखा है कि श्याम सुंदर श्री राधा कुंड के शटकोण बुर्जा के ऊपर बैठे हैं कोई बुर्जा छह कोण का है कोई आठ कोण का है कोई बुर्जा बारह कोण का है कोई सोले कौन का है उस दुर्जा के ऊपर कभी श्री श्या बैठे हैं श्री प्रिया जी कह रही हैं सके कुसुम सरोवर तक आ गई सुना है वो चंचल श्रोमणी वहां पर बैठे हैं हम काय को जाएं अरे स्नान करना है तो अभी लौट करके चलते हैं मानसिका में स्नान कर लेंगे को जमीन छोड़ी है कि राधा गुंड में स्नान किया जाए अपन बीच में है जितनी दूर राधा उतनी दूर मानसी गंगा तो चल चकले चकलेवर पर जाकर के अपन स्नान कर लेंगे ललिता जी कह रही है क्यों हम क्यों जाएं लौट करके राधा हमारा है हम तो अपने स्थान पर जाएंगे हम क्यों सार्वजनिक स्थान पर स्नान करने के लिए जाएं हम अपने स्थान पर ही जाएंगे सखी डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं तेरे साथ देखते हैं श्याम सुंदर कैसे हमको रोकते हैं ऐसे ज्ञान बूझ करके श्री ललता जी श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के श्री हस्त को पकड़ करके आप श्री राधा कुंड की ओर ही ले जाती हैं जहां श्याम सुंदर विराजमान हैं और श्याम सुंदर से कह रहे हैं ए चंचल शिरोमणि यहाँ पर क्यों बैठे हो पता नहीं है ये हम किशोरियों का घाट है यहां पर तुम्हारे बैठने की क्या आवश्यकता है चलो यहां से ऐसा कह कर श्याम सुंदर को वहां से हटाएं हटाए श्री श्याम सुंदर चंचमणि किसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके अ ये जरा भी लाज नहीं ये वहां प्रिया जी की शोहा का दर्शन करे सखी उनकी छिप छिप करके ये वार्तालाप श्रवण करते हुए विराजमान हो कहकर के सब सखी कह रही है बोले सखी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है उस चंचल को हमने यहां से हटा दिया है देखते सामने भी चले गए ऐसा कहकर के शिवप्रिया उनको धैर्य प्रदान करती हुई विराजमान और श्री प्रियालाल इन दोनों की प्रीति उनको परस्पर बढ़ाती हुई ये सखी विराजमान हो रही हैं तो ये भी एक सेवा है तो अभिसार कराना फिर अभिसार करा करके श्री प्रिया जब श्याम सुंदर का दर्शन करके अंतिम लौट करके या तो चकलेश्वर के ऊपर आकर के स्नान करना चाहें या लौट करके जाने लगे कुटमित भाव को प्रकट करके उस समय धृतवान चलेन हर संदिध मान्यामी प्रिया के अंचल को पकड़ करके अरी सके रुजा रुब जा देख श्याम सुंदर कैसे कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं उनकी बात तो सुन ले ऐसा कहकर के प्रिया के अंचल को पकड़ करके श्याम सुंदर के पास में खींच करके प्रिया को कब लाऊंगी बल्ह हारी ये तीसरी चौथी सेवा हो गई अविसार कराना श्रृंगार कराना अविसार कराना प्रिया यदि जा रही हैं लौट करके तो लौट करके जाते समय उनको रोकना और रोक करके फिर अंचल खींच करके प्रिया को श्याम सुंदर के पास में हाथ में समर्पित करना तो प्रिया के प्रिया को श्याम सुंदर को समर्पित करते हुए मैं बेराहीमान हूँ आने आम श्री श्याम के पास में लाऊंगी और उस समय संप्राप्य तर्जन सुधाम बहाना बनाते हुए अरे सखी देख वो जो लता है उस बुर्जा के पास उस लता में कैसे सुंदर पुष्प हैं चल उस पुष्प को चुन करके लाती है ऐसा कहकर के बहाना बना करके किसी लता के पास में जहां श्याम सुंदर विराजमान है छिपे हुए हैं जिस लता के पीछे उसी लता के पीछे पास श्री किशोर जी को ला करके किशोरी जी को समर्पित करूंगी और उस समय संप्राप्त तर्जन सुधाम श्री किशोरी जी श्याम सुंदर का दर्शन करते ही कहेंगे अरे यहां पर इसलिए लाई है क्या इस चंचल श्रोमणी यहां पर विराजमान है मैं तेरी हृदय की कुटिलता को जान गई जान गई अरे रहने दे रहने दे ऐसा कहकर के श्री प्रिया जी मुझे डांटेंगी और कब वो अवसर होगा कि प्रिया जी की डांत को मैं सुनूंगी उस डांट को सुनकर के मैं कृष्ण होंगी प्रिया कभी मेरे कपोल के ऊपर थपकी दे करके कि अरे मैं सब समझ गई तू यहां पर मुझे स्वयं श्याम सुंदर का दर्शन करना चाह रही होगी इसलिए मुझे लेकर के आई है ऐसा कहकर के श्री प्रिया कब मुझे डांटेंगी और यहां पर डांट खाना प्रिया का दंड प्राप्त करना या सबसे बड़ा आशीर्वाद है यह सबसे बड़ा पुरस्कार श्री नरोम ठाकुर भाषय प्रार्थना में कह रहे हैं भक्त चंद्रका में कह रहे हैं चंद्रका में कह रहे हैं कि अनुगत नरोत्तम करीब शासन कब वो अवसर होगा कि अनुगत नरोत्तम को श्री स्वामी जी शासन करेंगी डाटेंगी पीटेंगे तो स्वामी जी की झरक खाने के लिए स्वामी जी की प्रीति पूर्वक जो है कपोल के ऊपर जब वे मुझे जरा सा अपने श्री श्रीहस्त से थप्पड़ मारेंगी उसको प्राप्त करने करके मैं कब धन्य हो जाऊंगी प्रिया के आदेश को और भवानी दंड पा करके आनंद होगा ये विरोधाभास दंड पा करके तो आदमी लज्जित होता है परंतु यहां पर प्रिया के दंड को प्राप्त करके कब में हृष्यता भवानी आनंदित होंगी तो श्रृंगार कराना अभिसार कराना प्रिया लौटरी हो उस समय प्रिया को रोकना अभिसार कराते समय जिसमें जिस प्रिया जा रही हैं, उनके पीछे से जो ओढ़ना है वो ओढ़ना जो नीचे लटक रहा है उसको कब मैं दोनों हाथ से साधते हुए पीछे पीछे चलूंगी ये भी एक सेवा। बात फिर श्याम सुंदर के श्रीहस्त में प्रिया को समर्पित करना प्रिया यदि उस समय कभी कुटमित भाव को धारण करके मेरे ऊपर क्रोध करें तो क्रोध करते हुए प्रिया की झड़क और प्रिया के दंड उनको भी स्नेह रूपी जो दंड है उस स्नेह दंड को मैं कब सहन करूंगी और कृत कृत्य होकर विराजमान होंगी तो प्राप्त तर्जन हर्षिता भवानी कव में आनंदित होकर विराजमान होंगे? श्री श्याम सुंदर के लिए प्रिया के मिलन से बढ़कर के और कोई सुखपूर्ण सेवा नहीं हो सकती है और प्रिया के लिए भी श्री श्याम सुंदर से मिलन से बढ़कर के कोई दूसरी सर्वोत्तम सेवा सुखदाय हर्ष सेवा हो नहीं सकती है प्रिया लाल को मिलाकर के दोनों को परम परम सुख में कब प्रदान करूंगी ये सेवा चाह रहे आगे कह रहे हैं बलिहारी पादे निपत्य शेरसा अनुयान विष्ट तम प्रत्यपांग कलिकापि चालयानी तब दहसा परंभिया रोमांच कंचुकवती अब लोग के आनी स्वामी कब मुझे ये सेवा प्राप्त होगी किम और कदा कब ये सेवा प्राप्त होगी अपने संकल्प को प्रकट कर रहे हैं कि पादे आपके चरणों में गिर करके कब मैं कहूंगी कि अरे सखी अब धारण मत कर अब मान धारण मत कर तेरे चरणों में गिरती हूं मान छोड़ दे शायद प्रियाजी को श्याम सुंदर से मिलने के लिए जितनी उत्कंठा है उससे ज्यादा सुख ज्यादा उत्कंठा इन सखियों को श्री प्रियालाल को मिलाने में ऐसा लगता है कि जैसे इन सखियों की गरज ज्यादा है मंजरियों की गरज ज्यादा है प्रियालाल की उतनी जितनी गरज है उससे ज्यादा गरज तो इन मंजरियों में है मिलाने के लिए श्री प्रिया उनके चरणों में करके गिर गै कहूंगी क्या क्यों मांग धारण कर रही है चुनरी में जाढ़ो लगे है कीजिए सुखसेन जाड़े के दिन है और तू मांग करके शैया से उठ करके क्यों सिंहासन के ऊपर एक तरफ लू फेर करके मान धारण करके बैठी है हाँ कुछ पहन नहीं रखा है केवल चूनड़ी पहन रखी है हल्की सी इस सू की चुनड़ी में कितना जाड़ा लगा होगा अरे सामने शैया है कैसी सुंदर सौर रखी है आनंद से शैया के भीतर शयन करते हुए सौ करके विराजमान होगी कितना सुख मिलेगा काय को कष्ट पाती है क्यों फालतू में मान धारण किए हुए है क्यों व्यर्थ में मान धारण किए हुए हैं अरे सके चुनरी में जावा लगे कैसी ठंड लग रही होगी कैसी ठंड पड़ रही है कीजिए सुख शैन चल चल शैया के ऊपर पधार वहां पर सुखपूर्वक शयन कर शयन कर तो शिव लाल जी को जितनी गरज है उससे ज्यादा गरज तो इन सखियों को है श्री प्रिया लाल को मिलाने में ये अद्भुत है घरी घरी रूस वे मनाए हुए और हर जात अरे सखी ये तेने कौन सा स्वभाव धारण कर रखा है ये स्वामी ये आपने कौन सा स्वभाव धारण कर रखा है घड़ी घड़ी रूस वो एक घड़ी में रूसती हो बात बात में रूसती हो और तुमको मनाने में एक एक प्रहर मुझे बीत जाता है कभी तुमको मनाऊ कभी शाम सुंदर को मनाऊ बस यो ही तो रूटते रहो घड़ी घड़ी में और तुमको मनाने में मैं चौगान की गेंद हो जाती हूं हूं चौगान की गेंद भाई श्री सूर्यदास जी कह रहे हैं कि अभी सखे तुम्हें मनाने में जैसे गैद कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है ऐसे कभी मुझे तुम के फाले में फेंक देती हो कभी बीत मनाते, मनाते, में में जा, जाता है इसलिए अरी सखी इस रूठ नहीं को त्याग कर दे त्याग कर दे आनंद पूर्वक अरी सखी चल चल अब मान त्याग कर श्री श्याम सुंदर उनको सम्मान प्रदान कर प्यारे कैसे व्याकुल हो रहे हैं उनको सम्मान प्रदान कर तो कह रहे हैं पादे निपत्य सिरसा तेरे चरणों में गिर करके सिर सिर को चरणों में रगड़ती हुई कितनी गरज है श्री जुदे सरकार को मिलाने में क्योंकि प्यारे के सुख में ही इनका सुख है प्रियाजी के सुख में ही इनका सुख है तो प्रिया लाल इनके सुख को प्रदान करना यह मुख्य वस्तु है तो पादे मैं पाने आनी में मैं करती हुई तुम्हारी प्रार्थना करती हुई तुम्हारे क्रोध को दूर करूंगी तम प्रत्यपांग कल काम अपचाले आनी और तम प्रति जब श्री श्याम सुंदर की ओर कटाक्षमय दृष्टि से देखोगी उस समय तम प्रति अपल काम अपनी मैं तुम्हारे कटाक्ष को श्याम सुंदर के ऊपर कब चलाऊंगी अर्थात तुम यदि कटाक्ष पूर्वक उस समय श्री श्याम सुंदर को अनुग्रा पूर्वक अनुग्रह कटाक्ष पूर्वक देखोगी तो तुम्हारे अनुग्रह पूर्वक कटाक्ष का दर्शन करके मैं कृतिकृत्य हो जाऊंगी प्रियालाल को मिलने की जितनी गरज उससे ज्यादा गरज इन सखियों की है और इन सखियों के लिए ही श्री प्रियालाल मिलते हैं तत्वतः तो जितनी भी लीला है वह लीला नकुंज की वह प्रियालाल की लीला है ही नहीं वो केवल सखियों की लीला है सखी जैसे चाहेंगे वैसे प्रियालाल को नचाहती है तो तम प्रत्यपांग कल काम तम प्रति मानिक सुंदर के प्रति अपल काम तुम्हारी जो कटाक्ष रूप नयन की कली है उसको चाने आनी कब प्रेरित करूंगी तुम्हारे कटाक्षों को कब प्रेरित करती हुई विराजमान होंगी तब में सहसा पर रंभे आनी इन मंजनियों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए यहां जनाधि श्री प्रियालाल को संकोच नहीं है और दोनों जहां प्रिया लाल को अतिशय सुख प्रदान करने के लिए कमल से कमल मिलाती हुई ये सखीगण विराजमान होती हैं मैन कमल से नैन कमलों को मिलाती हैं अरे सखी देखिए धन देख ऐसे श्री प्रिया जी उनकी चूक उनको पकड़ करके थोड़ी को पकड़ करके श्याम सुंदर की ओर कब बोलूंगी श्याम सुंदर के चुभक उनको पकड़ करके ये सखीरण श्री प्रिया की ओर कब बोलेंगी तो नैन से नैन कमल से कमल मिलाना चाहती हैं अधर कमल से अधर कमल कपोल कमल से कपोल कमल बक्ष कमल से बक्ष कमल मिले श्री हस्त कमल से हस्त कमल मिले उनके लिए कब मैं प्रयास करूंगी तब तो दोन सहसा परंभयानी कवि प्रियालाल उनके श्री हस्त उनको श्री हस्त से जोड़ती हुई कव में विराजमान होंगी कमल को कमल से मिलाती हुई कव में विराजमान होंगी तद देव सहसा पररंभयानी रोमांचक चुक बतीन अब लोके आमी प्यारे के स्पर्श को प्राप्त करके जब तुम रोमांच से युक्त हो जाओगी ऐसे रोमांच कंचुक से युक्त तुम्हारे श्रीअंग में रोमांचों का दर्शन करके मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा तुमको किसी प्रकार से सुख प्रदान करूं यही मेरी एकमात्र इस दासी की श्री किशोरी जी ने जो अंत स्वरूप दिया है उस अंत स्वरूप में विराजमान होकर के श्री युगल सरकार की उस सेवा को करते हुए प्रिया लाल को व सुख प्रदान करते हुए अब लोके यानी श्री श्याम सुंदर के रोमांचित श्री प्रिया उनको रोमांचित देखकर के कब मैं परम परम आनंदित होंगी कितनी दुर्लभ वस्तु हैं कितनी मूल्यवान वस्तु हैं अमूल्य वस्तु जिनका कोई मूल्य नहीं है उनके लिए संकल्प कर रहे हैं तो किम और कदा ये दो वस्तु हैं और किम में दुर्लभ वस्तु वो दुर्लभ वस्तु भी चाह रहा है वो जो कि साधन विहीन है साधन विहीन ही नहीं बल्कि जो अपराधी है अयोग्य है वो भी ऐसी दुर्लभ वस्तु को चाह रहा है तो किम के तीन पक्ष उन्हीं का निरंतर निरंतर विचार करनी है कि अत्यंत मूल्यवान वस्तु का साधन विहीन व्यक्ति और साधन विही नहीं बल्कि अपराधी अयोग्य व्यक्ति भी चाहे पंत बल एक है श्री किशोर जी की कृपा उस कृपा के बिना मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है विकल्प नहीं है और व्याकुल कम मिले व्याकुलता में प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता हूं दूसरा विकल्प नहीं है और प्रतीक्षा की नहीं जा सकती है ना तो प्रशिक्षा करने का समय है वेटेंसी सी एम बेट ये स्थिति बात कहीं नहीं हैं और विकल्प कोई दूसरा है नहीं इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं इसलिए हे श्री प्रिय प्रिय कब आप मुझे हे श्री स्वामी कब मुझे ये सेवा कृपा करके प्रदान करेंगी अन सेवा एक क्षण में अपूर्व सेवा विराजमान रसकों ने एक शब्द दिया वो ये कि श्री प्रियालाल बाबरी बेहरन में व्याकुल है श्री श्री भट्टी जी की युगल शतक में एक शब्द नूप आया बोलिए ये युगल सरकार बाबरी बेहरन में विराजमान है इनके समान ये बिहार में बाबरी तो बाबरी बेहरन श्री प्रियालाल दोनों में विराजमान अपूर्व से और उस बाबरी बेहन को प्राप्त करने के लिए श्री महावाणी जी में एक दूसरा शब्द दिया वो ये कि ये सखीगण अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से करती जय जय श्री राधे फिर से कह दे अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से कर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवा की कोई सीमा नहीं है प्रत्येक क्षण कोई न कोई नई सेवा सुलभ है उसको एवेल करने की बात है सेवा प्राप्त है परंतु सेवा को कहीं पकड़ने की बात है तो अमित सेवाएं हैं उनको अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से एक ही सेवा को ये प्रियारण अनेक अनेक प्रकार से करते। तो ये बाबरी बेहरन में प्रियालाल जब व्याकुल होकर के विराजमान हैं उस समय ये सकीरण अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हुई विराजमान होती है और उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे शरीर की अपराधनी मेरे शरीर के साधन विहीन उनको हे श्री किशोरी जो आपकी कृपा के बिना मेरे पास में कोई दूसरा साधन है नहीं आप कृपा करके क्रप उसे मुझे उपलब्ध कराओ अत्यंत मूल्यवान वस्तु जिसके लिए मेरे पास में साधन नहीं है उसको भी कृपा करके मुझे आप उपलब्ध करा यह प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते हुए श्री निकुंज मंदिर में अपनी गुफा में बैठे हुए श्री एकांत में बैठे हुए और उस समय श्री प्रिया से श्री विष्णा चक्रती जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री स्वामी कब वो अवसर होगा दासी रूप में मंजिल रूप में प्रार्थना कर रहे हैं के पादे निपत्य सरसा अनु आपके चरणों में गिर गिर करके प्रार्थना करूं अरे जाहि के दिन है क्यों ठंड पा रही हो क्यों में कष्ट पा रही हो श्याम सुंदर उधर व्याकुल हो रहे हैं इधर तुम ठंड पा रही हो चुदड़ी में जाहा लगता होगा अभी सखी चल चल शैया पर चल ठंड लगने लग जाएगी तू शयन कर मैं तुझे करके और हाकर के और हाकर के गर्मी में सुल ऐसे प्रार्थना कर रही हैं तो पादे निपत चरणों में गिर करके श्री केलमाल का बड़ा सुंदर पद है श्री स्वामी जी का कि चूंदी में जाओ लगे कीजिए सुखसेन घरी घरी रूसवे मनाए हुए प्रहर जात आदि आदि उसके यही भाव हैं कि इसलिए अब सुखपूर्ण चयन करो क्यों अनावश्यक बात बात में रूठने का यह स्वभाव धारण कर रखा है इस स्वभाव को छोड़ो जल्दी से शाम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करो तम प्रति अपल काम अपचाले आमी उस समय श्री प्रिया मान जाएंगी ओके कह रही योशु कह रही है अपने सखासु कहना ऐसा कह करके देते हुए श्री श्याम सुंदर के ऊपर जब कटाक्षपात करेंगी मैं जान जाऊंगी कि श्री प्रिया इस समय अब मान को त्याग कर रही है मुझे उल्हा देते देते श्याम सुंदर की ओर जब कटाक्ष पात करेंगी उस समय में परम परम कृतकृत्य होकर विराजमान हो जाऊंगी सो so, तम दोन सहसा परम है आनी और श्री प्रिया प्रेम विफ्वल होकर के जिस समय श्री प्रिया के श्री श्रीहस्त श्यामचंदर के श्री हस्त तकिया के ऊपर इधर उधर गिर रहे हैं उस समय उन कमलों को कमलों के साथ में मिलाते हुए श्री हस्त को श्री हस्त के साथ में मिलाते हुए प्रिया लाल दोनों को परम परम सुख प्रदान करती हुई विराजमान होंगी कमहू तक तकिया ने रूपन किया कि कभी कोई तकिया फिसल रहा है उसको दूर करूंगी कभी कोई लता बीच में आ रही है उसको दूर करूंगी कभी कोई माला बीच में आ रही है प्रियालाल की दृष्टि में व्यवधान उत्पन्न कर रही है उस माला को दूर करती हुई श्री प्रिया दोनों को यथाशांति मिलाती हुई कब में विराजमान हूं और रोमांच कंचुकवती अब लोके आम कब रोमांच से कंचुकवती आपको तो, मैं देखूंगी रोमांच कंचुक से युक्त होकर के आप जब विराजमान हैं प्रियालाल दोनों के प्रिया के स्पर्श को प्राप्त करके श्याम सुंदर के श्रीअंग में रोमांच श्याम सुंदर के श्रीअंग को प्राप्त करके श्री प्रिया उनके श्रीअंग में रोमांच हो रहा है उस समय में कब आपका दर्शन करूंगी हे श्री स्वामी कब अवसर होगा क्या ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा दुर्लभतम अत्यंत मूल्यवान मूल्यवान तो, वस्तु तो, क्या एक अयोग्य को क्या एक अपराधी को कहीं प्राप्त होगी मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है विकल्प नहीं है और इसके बिना मैं रह नहीं सकती हूं मुझे कृपा करके आप प्रदान कर प्राण प्रिय कुम संपम अलंकुरुत्व हे श्री स्वामी कृपा करके आप कुसुम तलपम अलंकुरुत्म अलंकुरुत्व आपने आदेश प्रदान किया था उस आदेश के अनुसार मैंने सुंदर निकुंज को सजाया है श्री किशोरी जी कवि दासी को आदेश देती हैं कि रचय बकुल पुष्प तोरण तो ऋणम के निकुंज अरे सखी अरे दासी श्याम सुंदर इस कुंज में पधारेंगे जल्दी से इस कुंज को बकुल पुष्पों से इसके द्वार को तोरण को सजा दे सर्वत्र बंदरवान बना दे सुंदर पुष्प की जाली बना करके यहां कुंज में विराजमान कर सखी जो नव इंद्रीव दल हैं उनसे सुंदर शैया की रचना कर उपनय शय चार माधिक पात्रम शैया के पास में सजा करके सुंदर गिलास सुंदर शरबत उनको सजा करके रख दे चुन उनको सजा करके रख दे प्यारे जब आए तो एक बार तो देखते ही आनंदित हो जाए कहें आहा कितनी सौंदर्य बेध के साथ में कुंज को सजाया है सहचर हरि अध्य श्लाघ्यता कौशलते श्री हरि जब कुंज मंदिर में प्रवेश करें तो वे रे कौशल की प्रशंसा करें अतः रचय बकुल बकुलंज बकुल्प के द्वारा केल कुंज के द्वार उनके ऊपर सुंदर दंडल मार बना केल की सुंदर ही सज्जा कर नव किसमय कुवल दलों से शैया जो है उनकी रचना कर शैया के पास में सुंदर जल का पात्र शरबत का पात्र चशक उनको रख तेरी क्रिया कुशलता को देख करके सौंदर्य बोध को देख करके श्रीहरि तेरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहे बोले आ कितनी सुंदर कुंज आज किसने सजाई है और तो उस समय श्री किशोर जब संकेत करेंगे उस समय कृपा में दृष्टि श्री की इस दासी के ऊपर भी पड़ेगी अब कितनी सेवा किम की कोई सीमा है क्या कितने प्रकार के किम हो सकते हैं कौन कौन सी मूल्यवान सेवा है प्रत्येक सेवा अत्यंत अत्यंत अमूल अत्यंत अत्यंत मूल्यवान है उन सेवाओं को जैसे स्वयं अभिलाषा करते हुए हम साधकों को कहीं उस सेवा के लिए संकेत कर रहे हैं कि उन रसकों के साथ में मिल करके चलो महावाणी जी में श्री युवा सरकार जो सिद्धांत सुख है उस सिद्धांत सुख में एक बात सुंदर पद श्री हर जी देते हैं और उसमें कहते हैं मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा मिल चले जो सुख अन्य मिले सो कहा मिलकर के चलो मिल करके चलो किससे मिल करके चलो तीन चीजों से ग्रंथ के साथ में मिल करके जो गुरुजन हैं उनके साथ में मिल करके और मुख्य रूप में सखियों की जैसी सेवा है श्री निकुंज मंदिर में उसके साथ में मिलकर के चलो तो मिल चल चलने का है तीन अर्थ हैं ग्रंथ के साथ में मिलकर के चलो रसकों के साथ में मिलकर के चलो और जो नित्य परकर है उस नित्य परकर के साथ में मिलकर के चलो श्री प्रिया जी की जैसी इच्छा है लालजी की जैसी इच्छा है उस लालजी प्रिया जी प्रियाजी की इच्छा से मिलकर के ही चलो उनके सुख को ही सुख करके मानो जहां श्री सुखी भाव विराजमान है प्रिया का जो सुख है वही मेरा सुख है वो मेरा सुख सेवा में मिलेगा तो सेवा ही सुख है और सुख प्रिया जी का सुख ही आदर्श हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा ही सुख है और वो सुख कहां है वो श्री प्रिया जो सुख को जो सुख की अनुभूति हो रही है वही दासी का एकमात्र सुख है। तो तत्सुखी भाव उनके सुख में सुख का अनुभव करना उनका सुख ही सुख है और वो सुखी ही मैं सेवा के द्वारा प्राप्त कर रही हूं तो सेवा के द्वारा मैं जो प्राप्त कर रही हूं वो सुख ही मेरा एकमात्र सुख है तो मिल चलो मिल चलो यदि कहीं अभिमान रखोगे तो फूट पड़े है जैसे कोई फूट का एक फल होता है उस फूट के पर फल को खरबूजा फूट सब जानते हैं तो फूट जो है उसको यदि गर्मी में रखा जाए तो कभी कभी वो फूट अपने आप फूट मरे है बिखर जाएगा इसलिए खबर रसीद रसीम के साथ में कभी भी फूट मत रखू और मैं धन्य हो गई ये विचार करते हुए कहीं अपनी सेवा को छोड़ मत देना धन्यता का विचार करना चाहिए वृद्ध में रहते हुए वृंदावन में रहते हुए धन्यता का ही विचार करना चाहिए परंतु धन्यता का विचार करते हुए कभी अभिमान में आकर के अब तो हम सिद्धो हम मुक्तो हम सिद्धो हो गए मुक्तो हो गए ये विचार आया तो फूट पड़े है जैसे कोई फूट ये विचार करे फूट का फल खरबूजे का फल ये विचार करे कि मैं बास सुगंधी हूं मैं बड़ा मीठा हूं ऐसा यदि विचार करे तो विचार करते करते वो फल अपने आप ही बष्ट हो जाएगा अपने आप ही फूट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार फूट रखने से फूट पड़े है फूट पड़ोगे इसलिए बिल चलो बिल चल मिल करके ही चलो ग्रंथ से मिल करके चलो श्रीमद गुरुदेव उनने जो मार्ग बताया है उस मार्ग से मिल करके चलो और रसिनजन श्री निकुंज मंदिर में श्री लंता श्री विशाखाजी श्री रंगदेवी जी जिस प्रकार से श्री प्रियालाल की सेवा कर रही हैं उस सेवा से मिल करके चलो तब तो रहोगे ठीक और यदि सिद्धो हम मुक्तो हम यह भाव धारण कर लिया और अपने आप को हम तो बड़े सीनियर हैं ये विचार कर लिया अपने को छोटी सखी नहीं माना छोटी दासी नहीं माना तो फूट पड़े हैं फूट अभिमान आते ही लाल पूजा प्रतिष्ठा ये आते ही कहीं जो उपशाखाएं हैं अमरवेल है से हैं उन डूडर्स से वो प्रेम रूपी जो वृक्ष है वह सूख जाएगा उसके रस को वह अभिमान पी जाएगा इससे मत तो प्रा, है कि कुसुम कुसुम अलंकुरुत्वम आपके आदेश से ही मैंने सुंदर पुष्प पुष्पया बनाई है इसको अलंकुरुत्वम आप कृपा करके अलंकृत करें इत्यच्युत मकरंद रसम धयानी श्री श्याम सुंदर भी मेरी साथ में विराजमान होकर के अपने हाथ से श्री शैया की रचना कर रहे हैं पुष्प शैया की और श्री श्याम सुंदर प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राण मैंने अपने हाथ से चलो चलो अपने हाथ से मैंने पुष्प पुष्पैया बनाई है आप इस पुष्प पुष्पैया को अलंकृत करो और श्री श्याम सुंदर के इन प्रार्थना में जो वचन हैं, अनुकूल नायक होकर के श्री शांत जो स्वाधीन भक्त का श्री प्रिया जी के साथ में विराजमान है उन प्रिया जी के साथ में अंकुल भक्त का श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए अनुकूल नायक जो विराजमान है स्वाधीन भक्त का के उनके वचनों को रसम धयानी काम के द्वारा मैं कब सुनूंगी कब पीऊंगी उन रसों को मैं पीती हुई विराजमान हूं महामुंच माधव सती गंद और जिसमें शुप्रिया ने वचन कहते हुए ये कहेंगे कि अरे माधव माम मुंश मुझे, मुझे जाने दो जाने दो मेरे माल को मथुड़ों को ऐसे मैं सती हूं मेरे माल को मथुड़ों को ऐसे गदगद आधे अक्षरों को कहेंगे हृदय में भाव है शाम सुंदर से मिलने का और ऊपर से नैतिक वचन करते हुए श्री स्वामी जी जब विराजमान हो रही हैं है बाचस हर्म आक्षपामी। उस समय शांत सुंदर के इन वचनों को सुनकर के श्री जब आधे मन से मुझे संकेत देंगी भीतर कुछ है? बाहर कुछ भीतर है श्याम सुंदर से मिलन की उत्कंठा बाहर भाव को का मतलब है कि अपने भाव को छपाने का प्रयास करना उसको काव्य शास्त्र में कहा गया अभिथा मोटाइट का तात्पर्य है कि श्री श्याम सुंदर के वचन को कुटमित का बात है श्याम सुंदर के प्रार्थना में वचन को सुनकर के निषेध करना तो प्यारे के मिलन के अवसर को आकर के कभी कुमार भाव धारण करके कभी भाव धारण करके, करके हे श्री प्रिय जब आप नेती, -नेती इन वचनों को कहू करें, करेंगी वाचस्तवित निकटम हरिम आक्षपा उस समय मैं श्री प्रिया के बचनों के आदेश के अनुसार श्याम को भी डाटूंगी, पंथ इस प्रकार डाटूंगी, जिससे श्याम सुंदर उल्टे और प्रोत्साहित होकर के श्री प्रिया के अंचल को ग्रहण करते हुए विराजमान तो ऊपर से डाट है पंथ भीतर से श्याम को प्रेरणा प्रदान की जा रही है मान कह रही हैं, बोले श्याम आप परम बलवान होकर के विराजमान हाय हम अमला हैं हम आपको कैसे रोकेंगे पर तो ये उचित नहीं है ये अपनी अबला पर कहकर के मानवी दिखा रही है हाँ चलो और आगे बढ़ो ये उल्टा और प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो इस तरह से बात करूंगी श्याम सुंदर को जैसे उनको और अधिक मैं प्रेरित करती हुई रस में निमग्न करती हुई विराजमान होंगी ऐसी परम परम मूल महा महा रत्न रूप अत्यंत अत्यंत मूल्यवान जो सेवा सुख रत्न है उन सेवा सुख रत्नों को प्राप्त करने का मैं कब अवसर करूंगी मैं जानती हूं कि मेरे पास मैं साधन नहीं है मैं ये जानती हूं कि मैं नहीं हूं परंतु आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास में कोई विकल्प भी नहीं है और यदि तो प्रतीक्षा भी नहीं कर सकती हूं इस प्रकार किम और कदा इन दो भावों को धारण करते हुए कब मैं आपकी सेवा करते हुए विराजमान होंगी इत्यादि संकल्प उनको धारण करके श्री विष्णु चक्रवाद आप संकल्प कल्प द्रुम ये प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को साधक साधकगण अपने हृदय में धारण करेंगे इस प्रकार ये अनंत अनंत प्रार्थना है, है। जिनको यह था समय, जैसी आदेश होगा उसके अनुसार ये बीच के दो दिन का समय था इसलिए उनको कहीं प्रारंभ किया बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की सात दिन का विश्राम रहेगा एक तारीख से फिर यहाँ सेवा में उपस्थित होंगे। एक तारीख हाँ उन... हाँ अष्टमी एक दिन का बीच में सत्ताईस अट्ठाइस तक तो इक्कीस से सत्ताइस तक वहां पर है, और फिर अट्ठाइस का एक दिन विश्वास उनतीस से वापस मिल जाएंगे हाँ मुझे बहुत ध्यान दिखता वो इकतीस का महीना चलो फिर उन्तीस उनतीस तारीख से मिल जाएगी उन्तीस तारीख से तो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 जय जय श्री अभिष्ठ